गीता तत्व चिंतन यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी अट्ठाईसवां यज्ञ का परंपरागत अर्थ यदि यज्ञ का ऐसा व्यापक अर्थ न लें हम उसका परंपरागत अर्थ लें तो दसवें श्लोक का यह तात्पर्य होगा कि ब्रह्मा ने मनुष्य प्रजा को उत्पन्न करके उसे यज्ञ रूपी साधन दिया और उससे कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा प्रकृति की सूक्ष्म देवरूप शक्तियों को संतुष्ट करो और उन शक्तियों से फिर मनचाहा चाह वरदान प्राप्त करो जब हम यज्ञ के प्रचलित स्वरूप पर विचार करते हैं और उसके मूल में जाने की चेष्टा करते हैं तो दिखाई देता है कि मनुष्य आदिकाल से प्रकृति की इन शक्तियों को संतुष्ट करने की विधियाँ खोजता रहा है आदिम मानव मन प्रकृति की शक्तियों से भय खाता दिखाई देता है उसे दावानल के पीछे कोई शक्ति दिखाई देती है जिसे उसने अग्नि का नाम दिया वर्षा के पीछे निहित शक्ति को उसने वरुण कहकर पुकारा आंधी के पीछे मरुद की प्रेरणा देखी उसने देखा कि ये शक्तियाँ उसकी पहुँच से परे हैं एक एक शक्ति के पीछे उसने एक एक अधिष्ठाता देवता की कल्पना की और सोचा कि ये देवता सूक्ष्म रूप से कहीं ऊपर में निवास करते हैं जब उसने जंगल में लगी आग के धुएं को ऊपर की ओर उठते हुए देखा तो कल्पना की कि यह धुआं ऊपर देवताओं तक जाता रहेगा। उसने इन प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया उसे लगा कि हम मानवों को जो वस्तुएं प्रिय हैं वे ही उन्हें भी प्रिय होंगी और उसने अग्नि में उन उन वस्तुओं की आहुति दे धुएं के रूप में उन देवताओं तक पहुँचाने की कल्पना की इससे यज्ञ प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ ये देवता धीरे धीरे अधिकाधिक शक्तिशाली होने लगे और यज्ञ प्रक्रिया की जटिलता भी उसी परिमाण में बढ़ती चली वेदों को पढ़ने से मानव मन के विकास की कहानी हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाती है वहाँ इन देवताओं से संबंधित सुंदर सुंदर सूक्त और सूत्र हैं जहाँ प्रार्थना की गई है हे अग्नि तुम तो हमारे घरों को न जलाओ हमारा पशुधन और धन्य धान्य नष्ट न करो हम तुम्हें पोषण देने वाला यह अत्यंत प्रीम प्रिय सोमरस अर्पित करते हैं हे मरुत हे वरुण हमारी संपत्ति नष्ट न करो हम तुम्हारे लिए ये आहुतियाँ अर्पित करते हैं